आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो फोर 90.4 एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम सभी जानते हैं कि विशेष हम किसी एक्ट्रेस से या फिर वीआईपी से बात करते हैं तो आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही अच्छे डांसर हैं जो शिल्पी पाल चौधरी हैं आसाम से बिलोंग करते हैं आज हमारे स्टूडियो में हैं तो आप सभी की तरफ से शिल्पी पाल जी का बहुत बहुत स्वागत है अभषंत नमस्कार शिल्पी पाल जी मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो डांस है किस तरह से आपने सीखा कब से सीखा मैं तो मेरा पिताजी के पास सीखा था मेरा उम्र जब साढ़े तीन साल था तब से ही पिताजी के साथ पिताजी पहले गुवाहाटी में रहते थे तो दिलीप शर्मा करके एक आर्टिस्ट है गाना सॉन्ग करते थे जी तो उनका वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था पहले फर्स्ट स्टेज मेरा वहाँ पे ही है एक ऐसा मिस सोंग के साथ में डांस किया मैं उसका गाना का नाम भी थोड़ा याद है एक लाइन में चंपा कनू कम्पा ये एस एम एस का वर्ड है और जब एकदम छोटी साढ़े तीन साल का तो फर्स्ट डांस किया मैंने इसके बाद पापा आ गए हैं सिलचर में सिलचर नहीं एक्चुअली सिलचर का भी और है करीमगंज कहते हैं इसको करीमगंज में आ गई वहाँ आने के बाद कानू गुप्तो करके एक बाबा का दोस्त था जी� तो उनके साथ दोस्ती के कारण उनको बुला लिया था जो आप यहाँ आ जाओ तो मैं भी छोटी थी मेरा मम्मी नहीं थी छोटे से मम्मी का मुझे पता ही नहीं है मतलब याद ही नहीं है मम्मी अच्छा, पापा ही मेरा मम्मी पापा, पापा, पापा सब दोनों ही हैं <laughs> तो वहाँ के पापा वो डांस उनका गुप्ता का स्कूल में कला केंद्र कला केंद्र नाम है स्कूल का वहाँ पर पापा डांस और तबला अच्छा, दोनों दोनों सिखा ही सिखाते थे तो बाबा कथक डांसर थे कथक डांस सिखाते थे और मैं भी वहाँ पे सीखना से रुक गया तब छोटा साल तो एग्जाम दिया लखनऊ का दिया अलाहाबाद का दिया चंडीगढ़ का दिया बंगिया का दिया उसके बाद <coughs> बहुत स्टेज में रविन्द्र नृत्य तो जो होता है ना फिर रविंद्र टैगोर्स डांस जी टैगोर्स डांस करने का मन बहुत था पापा नहीं देते थे क्योंकि कथक डांसर कोई लाइट डांस करने से उसका मूवमेंट खराब हो जाता है तो ये छोटी से मेरा ये एक, मतलब गुस्सा होता है पापा के साथ क्या ये आच्छा, सब आच्छा, नहीं करने देते सारे डांस करते हैं तो आगा। जब भी कुछ प्रोग्राम होता तो कथक क्लासिकल प्रोग्राम तब तो, तो छोटी थी ना तो साज गूंज के जब सब वाइटीज डांस करते हैं यार मैं एक ही डांस करती हूँ ऐसा लगता था मुझे एक ही आता है यार कुछ नहीं आता तो वो क्लासिकल करते तो मेरा प्रोग्राम जब होते थे तो फैन बहुत था छोटी से ही मेरा फ़ैन बहुत था जैसे नहीं शिल्पी का प्रोग्राम है देखना है एक ही प्रोग्राम है बार बार करती हूँ मेरा तो बोरिंग तो तो पापा को एक दिन मैंने पूछा जो आप कुछ नहीं सिखाते हो एक ही डांस सिखाते हो कत्थक <laughs> तो तब तो छोटी थी बाबा पापा ने बोला अभी तो तुम छोटी हो जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा जी क्लासिकल का महत्व क्या है तो एक दिन पापा को मैंने बोला हम पापा मैं तबला एग्जाम दूँगी पापा ने हंसा तुम तबला एग्जाम दोगे तबला सीखे हो कभी हाँ सीखे हो तो बजा के दिखाओ तो एक कैदा कैदा रेला सह बजाया दिहाई मार्केट गया दिखाया, दिखाया फिर पापा का तो रे इतना अच्छा तब्लिस तबली तो हो तुम कहाँ पर सिखा तुम बोला नहीं पापा आप तो सिखाते हो तबला मैं देख देख के सीखा तो पापा ने बोला ठीक है सेकंड ईयर एग्ज़ाम दे दो <laughs> तो सेकंड ईयर एग्जाम दिया इलाहाबाद में <laughs> इसके बाद फोर्थ ईयर भी दिया <laughs> तो इसके बाद तो क्लास नाइन टेन आ गए हैं तो क्लास सिक्स में थी तब मैं लखनऊ का कथक का भी शरद दिया <laughs> तो पापा ऐसा करते थे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है उसके बाद कोई गलत किया तो मेरा ऊपर गुस्सा आता अरे मैं क्या किया तो, तो इतना गुस्सा आता था तो क्लास में क्लास करने का मन नहीं होता था तो पापा डांटते हैं मुझे ही डांटते अच्छा, हैं तो एक दिन क्या हुआ एग्जाम दे रहे देने हैं विशारद का ये बंगिया परिषद का तो एग्जामिनार तो आए थे तो एग्जाम के सामने एक चीज़ है वो कहते हैं गदभाव कहते हैं उसको गदभाव मतलब मतलब एक कोई स्टोरी को भाव करके मैं तो डांस करके इसके एक्सप्रेशन एक स्टोरी को उसके भाव के साथ आपको नृत्य में वो भाव दिखा है, में दिखाना है तो ये है कालिया दमन का हाँ, हाँ। कालिया दमन कृष्णा का जो कालिया दमन हाँ। था तो पापा ने तो बोल रहे करो मैं तो हाँ देख रहे पापा ने सिखाई नहीं ये बोल रहे करो करो तो पापा खुद तबले बजाते हैं तो पापा के साथ प्रैक्टिस करने में ये प्रॉब्लम है क्यों होता है प्रैक्टिस करते ठीक और जब बजाने जाते जब क्लास सी या प्रोग्राम तब बाबा का मन का सब बजा देते अच्छा, ये इतना प्रॉब्लम मतलब बहुत <laughs> प्रॉब्लम था ये तो पापा ने हम ये तो बोल भी नहीं सकती मुझे पापा ने सिखाया नहीं ये कैसे बोलूँ हाँ। बोलने से भी तो डांट पड़ेगा क्या करूँ अचानक याद आया एक फिल्म देखा था कृष्णा भगवान का वहाँ पर कलिया का वो सीन दिखाया था वो सब छोटी थी मैं क्लास सिक्स में पढ़ती थी वो सीन याद आएगी अभी सोच रही हूँ जी मैं तो सच में भगवान का बच्चे जो अभी बना मैं लेकिन तब तो पता नहीं था जब मैं खुद सच में ही भगवान का बच्चे ही हूँ हाँ। इसलिए भगवान ने तभी मुझे याद दे दिया जो वो सीन मुझे याद आ गया वो सीन का पूरा हिस्ट्री में बोलते मैं आपने पहले बोला उसका जो स्टोरी का पूरा शार बोलने के लिए इसके बाद दिखाना है सार बोलूँगी कैसे मैं तो नहीं जानती हूँ तो अचानक ये याद आया तो स्टोरी बोला उसके बाद वो बाबा ने तबला लिया बस हमने दिखा दिया अच्छा तो फिर बाद में बाबा बोल रहे वाह तू तो एक्सपर्ट हो गया तो मैंने बोला नहीं ये एक्सपर्ट नहीं तुमने सिखाया नहीं क्या करूं तो ऐसा मतलब बहुत चलता, था, चलता रहता था छोटे से उसके <laughs> बाद तो बड़ा हो गया मतलब जब मैट्रिक दिया उसके बाद यार पढ़ाई नहीं हुआ मेरा कारण घर में एक मम्मी नहीं है खाना पकाना सब कुछ करना पड़ता था अच्छा, अच्छा, हाँ हा, हा। इसके बाद तो प्रोग्राम प्रोग्राम करते थे बहुत सिलचर सिलचर हम लोग का करीमगंज से दो घंटा लगता है दूर है वो हिलाी बुक कह के एक जगह है वो भी जाया गया प्रोग्राम किया इसके बाद तो एट्टी नाइनटीन साल में ही मेरा शादी हो गया था शादी होके मैं सिलचर में आ गई तो सिलचर आने के बाद मेरा हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था गुवाहाटी में तो मैं तब गुवाहाटी चली गई तो गुवाहाटी जाने के बाद भी वहाँ उनका जो ऑफिस है उनका ऑफिस में भी नौकरी के लिए ट्राई किया था तो मेरा हो गया था तो कोई कारण में नहीं किया मैंने नौकरी घर में कोई नहीं है सास ससुर कोई भी नहीं है अकेला हूँ तो मेरा दो बेटा भी है अभी इसके बाद बड़ा बेटा का जन्म हुआ गुवाहाटी में ही और फिर उसका जब डेढ़ साल हुआ तब फिर से ट्रांसफर होके हम लोग आ गए सिलचर में तो सिलचर में आने के बाद मतलब शादी के बाद पाँच साल पूरा डांस छोड़ ही दिया था अच्छा जो, नहीं गैप पड़ गया कर नहीं पा रही हूँ मैं अकेला घर है और तब तो प्रोग्राम देखती हूँ हर आँखों से पानी उला जा झटते रहते थे क्या करूं मेरा तो ख़त्म हो गया सारे सा। फिर जब डेढ़ सा, डेढ़ साल का भी नहीं पाँच छः साल छः महीना जब था मेरा बड़े बेटा का तब मैं गुवाहाटी में ही एक प्रोग्राम किया क्लासिकल कथक भी किया ऑडियंस में बच्चे को रख के ऑडियंस किसके पास दिया मुझे वो उसको अच्छे से पहचानती भी नहीं हूँ फिर भी वो प्रोग्राम एक बार किया फिर तो सिलचर में आ गया सिलचर में आने के बाद एक प्रोग्राम में गई थी तो वहाँ पर डांस भी अच्छा से नहीं आ रही थी मेरा इतना दिन स्टॉप हो गया, हो गया तो मुझे बहुत डांट भी मिला था ऐसा बोला आप क्या डांस करते हो चलो तुमको निकाल देना है तुम्हारा जैसा डांसार बहुत मिलेगा ये बहुत हुआ है लाइफ में तो मेरा तभी आया नहीं छोड़ना तो नहीं है करना तो है इतना कष्ट किया क्यों किया तो वही तभी से बच्चे छोटी हैं एकदम छोटा पाँच साल चार साल ऐसे था उसको ले लेके बहुत जगह दूर दूर है मेरा फ्यूचर से दो घंटा लगता है जाने से एयरपोर्ट का रास्ता है कुंभिर ग्राम कहते हैं उसको वहाँ पे जाके एक स्कूल एक ऑफ़र दिया दो स्कूल में तुम डांस सिखाओगे मैंने बोला ठीक है सिखाओगी तो संडे संडे वहाँ पे जाती थी चा बगन है पिछले भी ज़्यादा नहीं था दो चार था तब तो फिर भी मैंने दो चार नहीं देखा मैंने सोचा इसी से तो शुरू करूँ शुरू से करना है जी, जी जी तो तो सिखाया वहाँ पे सिखाते सिखाते फिर ऐसा लगा ज नहीं तब भी पापा भी थे तब जिन मैंने करीमगंज में थे तो पापा, पापा के साथ हाँ मेरा पापा जी पापा थे तो पापा का भी तो कैंसर हुआ था पापा कैंसर से डांस डेथ हुआ oh. तो तब पता नहीं था लेकिन बाबा पापा का जो गला का जो सर था ये थोड़ा फट गया था जो मतलब आवाज़ में थोड़ा गड़बड़ घड़घड़ घड़गड़ एक साउंड होता था हा, हा, हा, हा। ऐसा हो रहा था तब पता नहीं था जो ये इसके कारण जो कोई बड़ा वाला कुछ हो, हो रहा है पता नहीं था तो तब तो पापा के साथ बात कर दिए पापा एक स्कूल खोलना है मुझे तो आप एक काम करो आपका कर तो साहब तो कलकत्ता फिर लखनऊ सबके साथ अब तो पहचान है तो मुझे एक एप्लीकेशन लिख ठीक ठाक करके एक यूनिवर्सिटी ला के दो एक तो यूनिवर्सिटी तो चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए तो पापा ने बोला ठीक है तो खोल मैं करती हूँ तो मैं दो तीन स्टूडेंट ले शुरू किया पहले कोई का मतलब आसपास का स्कूल में जाके एग्जाम देते थे ऐसे करके दो साल जाने के बाद पापा पापा यूनिवर्सिटी इन्व, इन्व, में बातचीत करके मुझे बोला बातचीत कर लिया आ जाएगा तेरा इस, इस समय पापा का डेथ हो गया हुँ, हुँ, हुँ. तो पापा का डेथ के बाद ही मेरा यूनिवर्सिटी भी हुआ अच्छा, मेरा पापा ये देके गया मुझे गिफ्ट में। तो मेरा स्कूल का अभी तो चल रहा है वही स्कूल का नाम है नृतांगन तो नृत्यांगन पहले तो ये नृत्यांगन में बहुत छोटा छोटा बच्चा था इसको बड़ा हुआ बड़ा होने के बाद उन बच्चे को लेके कर ही मैं बहुत प्रोग्राम वगैरह अभी तक कर रही हूँ तो कलकत्ता में जो दूरदर्शन है कलकत्ता दूरदर्शन में जाके के सिलचर का जो मतलब कल्चरल जो वो होता है जो वो बेंगोली फोक हाँ. उनका है धामाइल जो कहते हैं धामाइल धामल हाँ. धामाइल मतलब मतलब एक गोड़ा गोला बना के सारे औरत लोग वो सब करते शादी का समय वो लोग करते हैं क्या क्या हाँ. वो धामाइल को लेके मैं मैं भी तो सिलचर का नहीं हूँ मेरा इसलिए घर तो एक्चुअली बाबा मेरा कलकत्ता का है हाँ, हाँ. पापा आना बड़ा सिलचर वो मेरा लाख है तो उसी समय तो मैं सिलचर का सब जो कल्चर ये सब मुझे देखना पड़ा ऐसा ऐसा जो जो डांस करते सब देखा ऐसे शादी वगैरह होने से धमाल होता था वो औरत लोग ऐसे ही करते थे तो मैं ये देख देख के ऐसा एक थीम बनाया जो एक शादी के बारे में एक कुछ बनाऊँ हु. उसको हम थीम दिया तो कलर तले बिया नाम कलर तले बिया ये लेके हम कलकत्ता दूरदर्शन में गए है डी डी सेवन में तो डी डी सेवन में वो हम प्रजेंट किया तो इतना अच्छा हुआ मुझे मतलब बार बार उन लोगों ने बोला जी ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं सोचा तो मैंने बोला ठीक है ये मेरा विक है फिर हम लोग जो कम कोयलेश्वर है जो आगर तला तो के उधर कोयलाेश्वर है कंवरपुल ये सब जगह में भी जाके हम प्रोग्राम किया फिर हल्ला सिलचर में तो करते ही हैं सिलचर दूरदर्शन में तो हर दिन हम करते हैं कोई भी प्रोग्राम हो मुझे बुलाते बुलाते है। हैं कोरियोग्राफी भी करती हूं मैं जाके वहाँ पे कभी डांस करती हूं तो कभी कोरियोग्राफी करती हूं ऐसे ही। चल रहा है अभी तक शिल्पी पाल चौधरी के बारे में हम सुन रहे हैं जहाँ पर उन्होंने डांस से अपनी जो है करियर शुरुआत किया और बचपन से ही उनको डांस का शौक था क्योंकि पिताजी खुद डांस टीचर थे नृत्य सिखाते थे और क्लासिकल सीखते थे इससे उनको बड़ा अच्छा लगता था लेकिन साथ साथ उनकी जो मनसा थी वो जैसे कि उनको अलग अलग टाइप के डांस सीखना था और पिताजी कहते थे कि तुम अभी बच्ची हो और ये सब चीज़ें बाद में सीखना है तो ये जो छोटी मोटी बातें बेटी और पिताजी के बीच में होता रहा लेकिन धीरे धीरे समय बदलते बदलते सब कुछ बदल गया और जैसे कि एक बहुत बड़ा संघर्ष का पीरियड भी रहा जब शादी होने के बाद इनके साथ जो डांस का जो समय है या डांस का जो गैप हुआ फिर वापस उन्होंने गैलअप किया और अच्छी तरह से उसको कर रही है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि इवेंट्स के बारे में जैसे कि आपने दूरदर्शन सेवन वाले बातें बताई आगे जैसे कि आप डांस एकेडमी चला रहे हैं उसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैंचुअली अभी तो जो उम्र हो गया हाँ. इसमें डांस करने से ज़्यादा उम्र लगते हैं जो कुछ कोरियोग्राफी करे कुछ मेरा एसेट कैसेट जैसा एसेट निकाले अच्छा, तो मेरा भविष्य में कोई को कह सके जे ये ये काम किया हाँ तो मैं अभी जो कर रही हूँ जो तो कलकत्ता का एक जो कैसेट मैंने किया मेरा उसका नाम भी वो भी बेंगोली में था तो वो बेंगोली में कैसेट का नाम था आमर तले झुमूर जामुर अच्छा, सीडी ऑडियो विजल हाँ आमटोर तोले जमुई जमुई मतलब शादी लेके ही था लेकिन थोड़ा मॉडर्न पैटर्न में मैंने किया में जैसे अभी चल रहा है क्योंकि अभी तो वो पुराने वाले स्टाइल तो नहीं चलते तो मैं भी ऐसे ट्राई कर रही हूँ और इस बार जो मैं आई हूँ मधुबन में तो मेरा एक सी डी मैं आई हूँ यहाँ पे तो ये सी आज रतन मोहिनी दादी से उदभाजकन हुआ ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एसेट बन गया है एक तो और एक बार पिस ऑफ माइंड में मैं आके मैं प्रोग्राम किया डांस किया इस बार और चाहूँगी यही जो कुछ ऐसा कुछ बनाऊ ऐसा कुछ करूं जो ये मेरा भी मेरा भी ये जो क्वालिटी है कला, कला है वो भी सबके पास पहुंच जाए और, और बाबा की सेवा सेवा भी, भी हो जाए वो <laughs> ही मेरा सबसे बड़ा ठीक है आज जो सीडी आपने रिलीज किया था उसका जो आ, थीम क्या है गाने के हाँ, ये तरह थी मतलब एक्चुअली छह गाना का लेके आना था तो मेरा बहन जी जो ज्योति थी बहन जी शाम का बहन जी ने बोला था पहले ही लेकिन मेरा ही प्रॉब्लम था थोड़ा मतलब हम लोगों का वहाँ पे ना सारे कैमरामैन ज़्यादा नहीं मिलता है अच्छा, अच्छा। प्रॉब्लम होता है थोड़ा प्रोफेशनल तो इतना सारे नहीं है तो फिर भी वो वो ढूंढते ढूंढते टाइम चला गया था और मौसम तो उधर पे आप लोग जानते हैं मौसम कभी अच्छे है कभी खराब है तो इसी कारण से मैं चार गाना बाबा का चार गाना मैं कर पाई हूँ एक गाना तो महाभारत का कहानी जो बाबा जो कैसे चक्र आए हैं वो ये गाना एक किया और शिव अनादि है ये गाना किया फरिश्ते हैं हम के फरिश्ते के बारे में एक दिया और एक किया है बाबा को वेलकम स्वागत का गाना एक तो ये चार ही गाना मैंने किया नाम दिया है कैसेट का स्वर्ग में आमंत्रण स्वर्ग में आमंत्रण हाँ, ये सी का नाम है तो दादी जी के हाथ में ये दिया ऑडियो है कि वीडियो है विजुअल है ऑडियो विजुअल पापा का गाना में किया अच्छा। आ, तो एक्चुअली हम लोग का वहाँ का जो स्टैंडर्ड यहाँ का शायद अच्छा लगेगा सबको देख के जी, जी, क्योंकि जी। जी। जी। जब हम लोग हम लोग संकल्प किया जब मैं ये करूँगी तभी ऐसा लगा जो हाथ में एक भी पैसा एक रुपया भी नहीं है लेकिन कैसे ये आ गया जो उन्हें करना ही है कुछ करना है तो बाबा ने अठारह तारीख का मुलि में बोला था कभी हारना नहीं हारो नहीं जीतो सब हर समय जीतना है जी, वही जो बात पूरा घुस गया था अंदर में ये नहीं करना है ये नहीं करके लेके जाऊंगी मतलब ये हार के जाऊंगी मैं हार के नहीं जाना है मैं दो गाना होकर चार गानों के लेके जाऊंगी मैं कुछ संकल्प किया तो किया तो बा... ऐसा हुआ कैसे काम हो गया कैसा रिकॉर्डिंग हो गया कुछ पता नहीं चला पता नहीं पावा ने ऐसा इतना अच्छा रिकॉर्डिंग करने के लिए जो लड़के भाई लोगों को भेजा क्या बताऊं भैया इतना अच्छा भाई छोटे छोटे बच्चे मेरा बेटा बड़ा बेटा से भी छोटा ही है लेकिन इन लोग इतना अच्छा रिकॉर्डिंग किया उन लोगों का लेवल और हम लोगों का जगह का जो है हा हा उसके लेवल में ठीक है ठीक है।, है लेकिन यहाँ पर करने से बोलूँगी बहुत लॉ हुआ है स्टैंडर्ड आउट चाहिए तो वही मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट जो नहीं। बहुत अच्छी बात आपने है। मुझे की आप जो संकल्प कियाबम कि आपको बनाना था हाँ। और छह गाने के बजाय चार गाने का वीडियो एल्बम बना हाँ। लेकिन बना तो सही हाँ, बना और बहुत ही सहज रूप से आपने बनाया और आपने बताया की वहाँ पर कैमरा का भी प्रॉब्लम है लेकिन आपका था इसलिए वो सारी चीजें चीज़ेंटिकली एक्चुअली क्या है उन लोग तो बीके का भी नहीं है बीके भाई होने से क्या होता है बाबा का कुछ से होने से उन लोग का तो नॉलेज में जाएंगे ये करना है वो करना है लेकिन उन लोग तो बीके का भी नहीं है तो उन लोगों हाँ, को समझाना होता है जी ऐसा नहीं भैया ये इसे गाना में इस लाइन पे वो दिखाना है बाबा हाँ। का ये पिक्चर आना है तो बाबा कोई पहचान नहीं तो बाबा का क्या बुलाऊ मतलब ऐसा करके भी उन लोग भी लेकिन ये समझ में आया उन लोगों ने भी बोला तो मैंने जब जब करता हूँ ना तब क्या क्या हो जाता है मतलब तो ये लगा देती हूँ ये लगा ना बाबा टच कर रहे हैं उन लोगों को तो पता नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा जी नहीं बाबा का टच हुआ है उन लोगों को चलिए तो कहीं ना कहीं आप आस्था रखते हो तो मदद मिल ही जाता है और धीरे धीरे वो सी जैसे जैसे शूट आप करते जाएंगे तो प्रैक्टिस से हाँ। आगे बढ़ते जाएंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में बाबा को छोड़ के आने वाले समय में आप किस तरह से एक्टिविटीज़ करने वाले हैं अपने डांस एकेडमी में, में आप क्या क्या इवेंट करने वाले हैं उसके बारे हाँ। में बताइए तो ये मेरा सोचना है जो, जो मैं क्लासिकल सीखा अभी क्लासिकल पूरा फुल जो क्लासिकल एक घंटा प्रोग्राम डेढ़ घंटा प्रोग्राम क्लासिकल का जो होता है अभी ये सब होता नहीं है देखते नहीं कोई तो मैं ऐसे कुछ प्रोग्राम मतलब बना रही हूँ जो क्लासिकल फॉर्म रहेंगे लेकिन कोई जो उसका जो महत्व है जो मीनिंग है वो अलग होगा मतलब स्टोरी अलग स्टोरी मतलब आपको ऐसे होता है ना जो जैसे दिखे का कृष्णा का जो कृष्णा मेरा एक प्रोग्राम है ये फ्यूशन जस फ्यूशन जस, जस, जस।, जस।, जस जैसा प्रोग्राम कृष्णा श्री कृष्णा प्रोग्राम का नाम है मैंने ये इस बार मैंने दूरदर्शन में किया है थर्टी फर्स्ट का दिखाया टेलीकास्ट किया तो वहाँ पे जो श्री कृष्णा नाम दिया मतलब दास अवतार लेकिन जो म्यूज़िक है वो वेस्टर्न बीट में चल रहा है अच्छा मतलब अच्छा। मैं काम ऐसे कर रही हूँ अभी जो म्यूजिक अलग होगा लेकिन मेरा थिंग जो है थिंकिंग क्लासिकल में ही है लेकिन ये थोड़ा माँ के फ्यूशन जैसा करके मैं दिखा रही हूँ यही मेरा अभी वो चल रहा है क्योंकि अभी जो टेक्निकली जो दुनिया में जैसा टेक्निकली चल रहा है वो टेक्निकली फॉर्म में कुछ नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में जो जहाँ पे हूँ वहाँ पे रह जाऊँगी <laughs> मतलब तो उठना है थोड़ा जाना है तो वही है प्रोग्राम करना है बड़ा बड़ा बड़ा जब बोंबे, बोंबे में बुला रहे मेरा प्रोग्राम बहुत है तो मैंने अभी तक बाहर नहीं गया क्योंकि मेरा घर का थोड़ा प्रॉब्लम था साबित तो बच्चे भी बड़े हो गए इसलिए अभी हम जा सकते जाएंगे बाहर जाएंगे और कुछ सीखना भी है कुछ करने के लिए कुछ सीखना होता है तो सीखने का हम लोग का वहाँ पे बहुत कम होता है टाइम मतलब नहीं हो, होते भी नहीं है किसके पास जाऊँ सीखने के लिए और इसीलिए हमें छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो ट्वेंटी से सेकेंड बाईस तेईस उम्र का बच्चे है उन लोगों के पास पता नहीं सब क्या सोचते हैं लेकिन मैं सोचती हूँ उन लोगों के पास बहुत सारे कुछ सीखने का होता है जी। मेरा बच्चे जो जो सीखते हैं उन लोग डांस कर पाव फा, कथक सीखते हैं उन लोगों को ही मैंने ऐसे ही बोल तो आप लोग वो डांस करो तो वो डांस करो तो उन लोग तो करते हैं मैंने सोचता वो जो बापरे इतना ऐसा तो हम भी नहीं कर पाते इतना अच्छा उन लोग डांस करते तो कभी कभी मैं मेरे स्टूडेंट्स से भी मैं करवाते ले लेती हूँ कुछ आ, सीख लेती हूँ मुझे भी सिखाओ हाँ तो ऐसा मतलब ये बात नहीं होता है जो सीखने से छोटे नहीं होते तो सीखना तो है कहाँ पे जाऊँ सीखने के लिए अभी जो वेस्टर्न डांस का जो फॉर्म निकाला है जो हिप सा, हॉप साल्सा ये सब होता है ना तो ये सब तो अभी उम्र भी नहीं है सीखने जाने के लिए तो वो बच्चे से हम सीख लेते हैं तो सीख के क्या करती हूँ मेरा स्टाइल से उन लोगों से सीखती हूँ लेकिन फिर जब कंपोज करती हूँ तब मेरा स्टाइल से वो वाला डांस मेरा स्टाइल से करती अच्छा। तो वो सरसा भी नहीं होता है हिप हॉप भी नहीं होता है और दूसरा एक, एक तरीका निकाल जाते जा। हैं तो अभी यही मेरा ये है जो मैं कुछ करूँ आगे बढ़ना है ठीक ठीक शिल्पी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप जो है क्लासिकल थीम को ही लेकर आगे बढ़ रही हैं लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से दुनिया वाले जिन चीज़ों को चाहते हैं जैसे फिक्शन आपने कहा इस तरह के वेस्टर्न कल्चर को मिक्स करके इंडियन कल्चर की बातें ही उसमें बता रहे हैं और ज़्यादातर आपने कहा कि जब आप छोटे थे तो बहुत कुछ सीखते थे, थे लेकिन अभी आपके एज के हिसाब से और आप एज़ ए टीचर होने के बावजूद भी आप सीखने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ा के रखी है और अपने बच्चों से भी आप सीखते हैं और कुछ नया करके लोगों के बीच में आप रखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी बात आपने बताया और आगे चल के आप बॉम्बे या जहाँ से भी आपको निमंत्रण वाला है या इन्विटेशन मिल रहा है वहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे अभी तक आप नहीं जाते थे लेकिन आगे आप जाने वाले ऐसे आपने कहा चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपने डांस के साथ जुड़ी हुई जीवन कहानी हमको सुनने को मिला और डांस में जैसे कि करियर बनाना हो तो कितना टाइम का हमको मेहनत करना पड़ेगा एक्चुअली डांस में करियर बनाने के लिए अभी समय जो है अब आजकल का हम लोगों का समय तो अलग था अभी तो टेक्निकली बहुत सुविधा है हम लोग जब सीखे थे तब तो लाइव होता था जो तबला में सीखो प्रैक्टिस करो तबला में ये करो अभी जो होता है मैं भी ऐसे करती हूँ मेरे स्टूडेंट को देती हूँ जो सीडी डी वगैरह निकल गया अभी बाबा ने भी कल बोला जो साइंस साइंस का बहुत डेवलप्ड हुआ है सच में ये इस साइंस के सहारे लेके हम लोग भी बहुत कुछ करते हैं जैसे इंटरनेट से बहुत कुछ अभी निकल जाते हैं अभी टीचर के पास जाने का भी जरूरत नहीं है कुछ सीखने के लिए <laughs> हाँ तो कुछ टीचर के पास इसलिए जाते जो जो लाइन लाइन बताना लाएन बता है कैसे जाना है किधर से किधर से जाना है वही वही पूछते हैं हम लोग भी ऐसे करते हैं जो आप लोग के काम करो और इंटरनेट पे देखना वो त्रिताल या एक ताल में कुछ मिलता है वो डाउनलोड करो आके मुझे दो तो हम लोग का तो ये एकदम गुरुजी का गद बंधा वो ताल वगैरह है अभी सुनने में अच्छा नहीं लगता अभी जो निकाला है जो ब्रज महाराज जी भी ऐसे करते हैं अभी आ, टेक्निकली।, टेक्निकली हाँ तो हम लोग के वही टेक्निकली होने से क्या होता है टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और इजी हो जाता है कॉम टाइम में ज़्यादा सीख लेते हैं क्लास एक घंटा में जितना क्लास होता है एक घंटा में बहुत कुछ सीख लेते हैं फिर रिकॉर्डिंग करके खुद खुद क्या करते हैं उन लोग क्लास में आते हैं मोबाइल लेके आते हैं मैडम आप डांस करो <laughs> आप मैं उठा लेती हूँ तो हम डांस किया तो उन लोग ले लिया छुट कर लिया बस उन लोग इतना सुविधा ही हो गया अभी इसीलिए टाइम भी नहीं लगता है अभी पाँच साल तो लगते हैं एग्जाम देना है ना हाँ। वो तो सर्टिफिकेट के लिए पाँच साल, साल, साल।, लग साल लगता हाँ। है और सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है और जाते जाते मैं कहूँगा की हमारे श्रोतागण आपको बहुत समय से सुन रहे है और डांस के बारे में बहुत सारी बातें हुई है और डांस के साथ गाना भी होता है तो आपका जो पसंदीदा गाना है उसको गुनगुनाइए गाना एक्चुअली तो हम लोग गाना में जो करते हैं एक्चुअली पहले तो हम ठुंगडी उंगड़ी में ही डांस करते थे ज़्यादा जी ठुंगड़ी भजन उसमें करते थे तो अभी टैगोर्स सॉन्ग में भी बहुत कुछ किया मैंने हाँ. मतलब टैगोर्स का डांस ड्रामा भी बहुत किया हाँ, शैमा है चंडालिका चित्रांगदा ये सारे किया है साबमिचन प्रताशिर देश मतलब हाँ। बहुत सारे मैंने किया पुजारी पुजारिणी हाँ। तो फिर जितना कैसेट निकलते जो आधुनिक सॉन्ग जो क्रिएटिव सॉन्ग इसमें भी हम लोग किया तो मेरा हस्बैंड तो म्यूज़िक डायरेक्टर है उन लोग का उनका भी म्यूज़िक में बहुत सारे मैं डांस किया हाँ। उनका कैसेट निकालते हैं सिलचर में हाँ। तो कभी ज्यादा मतलब हम लोगों का वहाँ पे फोक ज्यादा चलता है हाँ, हाँ, बेंगली फोक जी। तो फोक होने से उनका कैसे कर लेती हूँ तो तुम्हारा जो कैसेट है निकालो कौन सा गाना दूस चॉइस करके दे देते मैं जो भी हो कर लेती हूँ वो चलते गीत जो आपको बहुत पसंद है। मेरा तो गला तो एकदम हल्का सा एक लाइन <laughs> बहुत सुंदर है <laughs> पावे जी मैंने। राम रतन धन पावे पावे जी मैंने राम रतन धन पावे राम रतन ना ना ना ना ना। भूल जाती हूँ मैं गाना ऐसे <laughs> <laughs> ही चलिए बहुत अच्छी बात है पायु जी मैंने ये गीत आपने गाया बहुत ही अच्छा लगा था मंगेशकर का शायद ही गाया हुआ गाना है आगे हम लोग इस गीत को हमारे श्रोताओं के लिए जरूर सुनाएंगे तो दोस्तों आपने अभी शिल्पी पाल चौधरी जी को सुना बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और काफ़ी चीज़ें हैं जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन जीवन में अगर उतार चढ़ाव के साथ साथ हम अगर किसी शक्ति पर विश्वास करते हैं या उसको जानने लगते हैं उसके साथ रह हम काम करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है तो चलिए इसी के साथ अगले एपिसोड में कुछ नई बातें हम आपसे करेंगे कुछ नए लोगों से आपको मिलाएंगे लेकिन तब तक अभी हमें दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो वाते रहो रमा बनी सक मामा मरे ने बचरे सा जन्म जन्म